अक्षर का उपासना ओमित अक्षर का तीन गुना विशिष्ट उपासना प्रथम खंड ही कहा गया आपति और सर्व आप तीन गुना विशिष्ट अंकार उपासन, का उपासना पहले कहा रसोतमत्व आपती उसके पश्चात अभी द्वितीय खंड में उसी अक्षर का उपासना ही अध्यात्म भेद से प्राण दृष्टिया देह में उपासना ये सिद्ध करने के लिए देवासुर्राम का कथन किया गया इंद्रिय की सात्विक वृत्ति है शास्त्रीय संस्कार शास्त्र संस्कार युक्त वृत्ति को देव और शास्त्रीय वृत्ति को असुर शब्द कहा गया पहले दे पहलेक् वृत्ति के द्वारा असुर शब्द से जो कहा गई उसको दबाने के लिए अपने विजय के लिए नासिका में होने वाले प्राण को उद्गित रूप से वर्णन किया गया वह नासिका प्राण की कर्म संबद्ध उपासना करने के लिए नासिका का घ्रण इंद्रिया का अभिमान कल्याण गंध ग्रहण अभिमान आसंग दोष से बेध हो गया बेध होने पापे घर के द्वारा दुर्गंध का भी ग्रहण होता है इसे द्वितीय मंत्र में कहा गया आगे अलग अलग इंद्रियों के लिए अलग अलग सो वाक्य है इसी प्रकार जिस प्रकार प्राण उद्गत रूप से वर्ण किया गया तो कल्याण आसंग दोष के कहना पाप से वेद हो गया दुर्गंध ग्रहण करता है इसी प्रकार प्रत्येक इंद्र इसी समान अर्थ है आगे शंका करते नु नासक्य प्राण से पाप विद्यवाद अनुपाश्य सिद्धे न्याय साम्यादीना नोपाश्यम की सिद्ध्य उत्तर ग्रंथ नासिक्य प्राण नासिका भव रूप प्राण पाप पाप संबद्ध हुआ इसलिए उपास्य नहीं है इस जब निश्चित हो गया उसी न्याय से बाघा आदि अन्य प्रत्येक प्राण इंद्रिय उपास्य नहीं होगा ये सिद्ध हो जाएगा आगे उत्तर ग्रंथ से क्या प्रयोजन है इस अशंका कौन से भाष्य में कहा गया मुख्य प्राण से उपास्य तो तो अनुभवार्थो तो अयम विचार प्रवर्ति मुख्य प्राण ही उपास्य है क्योंकि वो शुद्ध है तद विशुद्धत्व तो अनुभव तो। वो अनुभव करने के लिए ये विचार सुति के द्वारा आरंभ हुआ है टीका में न्याय साम्य मुख तो निराकरण भाव मुख्य प्राणस्योपास्यमित अच्छा तदुपास्यता मुख्यदीना उपापाक उत्तर ग्रंथ इत न्याय तो सामन है आगे भी उपास्य नहीं है फिर भी मुख्य शब्द से निराकरण निराकरण नहीं होगा तो मुख्य प्राणस्य मुख्य प्राण उपास्य इस निश्चय नहीं होगा इतनी मुख्य प्राण तदुपास्यताढ़ मुख्यप्राण्यु कर्ण के लिए मुख्यतः मुख्यश्द सेगादीना उपास्य निराकरण करने के लिए उपासकर्गे ग्रथ अथ वहासुरा पापम विधु तस्मा भदति सत्यम चात पापमना से उपास उपासना की सब ने काम हो आश्र पाप माना मना काम वाचन पाप से संबंध कर दिया उभ मनुष्य तया, वहें बदती। पुरु तया बा, बाचा वाघ इंद्र के द्वारा उत्यम से अनुत पाप संबंधन से मिथ्या भाषण करता है सत्य तो बोधना बदन करना है किंतु तो पाप संबंध से अनुपंच हे हेतु हि यदा पापना पाप से अथ चक्षुदीत मुसंच तद्धा पापमना विवस्मा पश्य दर्शनीयंच पापम हे तद्दी प्रकाश आने उठ दृष्ट उपास उदगी दिशा उदगी चक्षु दृष्टिया उपास्य है उदगीत चक्षनाशुर अस्र से अश्वर ने पाप से संबंध कर दिया इसलिए उभय पश्चे थी दर्शन युग्ञ जो दर्शन युग्य नहीं वो भी लिखता है क्योंकि पाप से संबंध हुआ उसके पश्चात अतः देवासुरा पापमानदुरप से संबंध कर दिया च श्रुणतीवणीय च जो सब सुनना नहीं चाहिए वो भी सुनता है क्योंकि ही यस्मेश अथवा मनो उद्गित हम उपासन चक्री तदरा पाप मना विध तस्मत पाप मना तो मन इस प्रकार उसके मनो दुष्ट उपासना करने पर असुराला पाप से संबंध हो तस्मात उभयम संकल्प मनो जो संकल्प योग्य जो नहीं है दोनों क्योंकि पाप से संबद्ध है अत चक्षुरादि देवता क्रमेण विचार्य क्रमे विचार आशुरे पाप विद्धायित विद्या चक्षुरादि देवता उपास्य नहीं है क्रम से विचार करके आश्र पाप से संबद्ध हुए इसलिए उनका निराकरण किया जाता है समानम अन्य टीका विद्धायित विद्या क्रमेण अपोष्य आश्र पाप से विद्या ऐसे विचार करके क्रमशः उनका निराकरण किया जाता है उपासन नहीं उत्तर वाक्यु अक्षर व्याख्यान में आगे आजे मंत्र में शब्द व्याख्या के आवश्यकता नहीं पूर्व न प्रथम द्वितीय मंत्र में जैसी व्याख्या होगी इसी प्रकार है इसलिए लिखा समान अन्य अवशिष्ट वाक्य जैसे ग्रहणार्थम आदि पदम ध्यान नुन घ्राणीना पापनतेगा तद्धत्न अवचना अथवाच्रुत मन इदिप अवशिष्ट ग्रहण आदि अन्य इंद्रियों पापब्वादुपयगा तुद्ध नुपाश तो, तो अवश्य तो तो नहीं कहा गया पाप विद्वश मुख्य से वह प्राण तो न अवश्य नतः अनुगत अथ वाचम चक्षु श्रोत्रदि अनुक्ता अन्य देवता द्रष्टव्या उनका भी लेना नाम, थे जिन -जिन नाम लिया है उपलक्षण है अनुक्तों का इसके लिए संवाद श्रुति प्रमाण देते श्रुति एवं खुता देवता पाप मी इतिया सब देवता पाप से संबद्ध है उपास्य नहीं है इसे बिहद में कहा गया अत अय मुख्य प्राणस्थम उद्गित उपास चक्री तं हास्रा धीप्त यथास्मा विध्वंसत तो अग्रेम आगे मंत्रे जो है वो अतः मुख्य प्राण है तम उदित उपास्य है उनका अक्षर उद्गित प्राण दृष्टिया उपासना की देवताओं ने तम पूर्व, ली पाप संबंध करने के उसके पास जाकर कि के भंसु हो होगे नष्ट होगे, गए यथास्म आखनम लीतः विध्वंसमान आखनम पत्थर जो खन करने के लिए योग्य नहीं है भेद करने योग्य नहीं अभैद्य पाषाण को जाकर के मिट्टी पिंड आदि पिंड आदि विध्वंस हो जाता है एवं इस प्रकार पाप नष्ट हो गयी अथवा इत्यादि मुख्य कारण विषय वाक्य उत्थापित व्या में आसूरेण विधवाद घ देवता अपहिर अथवा घृण देवता अपोह घ्राण देवता का अप्य नहीं है निराण करके मंत्री उपासन चक्र उसी को प्राणिष्टा उदीत उपासना की तम आसरा पूर्व बदल पूर्व बदले से सब इंद्रियों को प्राण को पाप से वेद डालते थे प्रकार से करके अभिप्राय कुछ नहीं नष्ट हो अकृता प्राणस्य यहाँ विराम है अकृता के पहले विराम स्वल्प विराम अभिप्राय मात्र अभी प्राणस्य तो तो प्राण का कुछ नहीं करके केवल अभिप्राय नष्ट हो गये कथम इत्यत्र भी नष्ट करते दृष्टान्त माह कैसे नष्ट हो गए दृष्टान्त कहते यथा लोक असमान यपि करते कुदलादि के द्वारा जो खनन क्या नहीं जा सकता है न न शक्यो शक्यो अखण्ड एवं तम लिखा उसके पास जाकर के जैसे ध्वंस हो जाता है पत्थर के पास जाकर विध्वंस कौन कौन होता है कीचड़ का पिंड पांच सौ पिंड सुतरा चमिक्षिप्त अस्म भेदनायण पत्थर को तोड़ने के लिए अभिप्राय से फेंका गया पांच सौ तस्य तस्मान किंचित अकृत स्वयं विध्वंसित पत्थर का कुछ नहीं कर स्वयं चून्न हो जाता है एवं से इस प्रकार नष्ट हो गई गयी खनिज कुदला टंकिदि भी, भी कुदलादि टीच इसे पाठ है कह टीच है टंकेश्चर रहेगा तो टंकेश्चर का अर्थ करते हैं विदार करने वाले लोह विशेष है टंक और कहीं यदि टंकेश्च पाठ नहीं कुदलादि भी आदि पदे से इसको लेना पड़ेगा तो टीका में टंकेश्चर जो दिया है इसे पाठ है कुदलादि भी टंकेश्च अक्षित लोष्ट से अत उत्पादन हेतु माह पत्थर को जाकर के जैसे नष्ट हो जाता है कौन नष्ट हो, हो जाता है श्रुति में नहीं कहा लुष्ट तो श्रुति में नहीं कहा यहाँ ग्रहण करने से सामर्थ्य पत्थर को जाकर चून्न हो जाता है ध्वसन योग्य लुष्ट आदि ढेले तसे ध्वंसन योग्यवाद ध्वंस ते कर्त अपेक्ष जाता है इस क्रिया उसके कर्ता की अपेक्षा है जो ध्वंस योग्य करता है तो तस्य ध्वसन योग्यता वो लोष्ट है ढेला ध्वसन योग्य है इसे किया गया तभी ये कस्य एवं विध से अलम लोष्ट ग्रहण नशंक तो फिर किसी का भी इसका ग्रहण कर सकते जो नष्ट हो जाता है लोष्ट ग्रहण क्यों किया यथाअसमान मृत लोष्ट विध्वंस हेतव की बृहदारण्य में स्पष्ट इसी प्रकरण में आया असमान लोस्ट विध्वंस हेतव समान श्रुति है ब्रदानी की स्त्रुति में तसेव अत्र ग्रहण वहां जिसे लुष्ट कहा गया या नहीं करने भी वही लुष्ट ग्रहण करना है इतिहास सूच्यंतरा चुति में ऐसा कहा गया सामर्थ्यांतरा ची पिंड सूचरा च दृष्टान्त दृष्टांति के अभियान सिद्धम निगम दृष्टांत हो गया पांच सौ पिंड नष्ट होता है दाष्टान्ति में इस प्रकार मुख्य प्राण संबंध से नष्ट हो गयी एवं विशुद्ध अश्री अधर्षित प्राणी ये सिद्ध हुआ प्राण अश्र से पाप से वृद्धा नहीं हो पाए अश्र के द्वारा कुछ नहीं होने से धर्षिता नहीं हुआ प्रगल उसको दबा नहीं सके नष्ट कर नहीं कुछ नहीं कर सके इसे प्राण विशुद्ध है प्राणस्य विशुद्धता तदुउपासन कर्तव्य में विशेष प्राण विशुद्ध हुआ विशुद्ध होने से उसके उपासना नहीं करना चाहिए प्राण दृष्टि अहकार उपासना फलवचन अवतारे जाकर विधि अब ये सिद्ध हुआ मुख्य प्राण से उपास्य उपास्य है, है, शुद्ध उपास्कार उपाही उदृतव मुख्यप्राणदृष्टिया तो फल कथनावतरण करके व्याख्या करते यथमाखण्ड मृत्या विध्वंसत एव ह विध्वसते यदि पाप कामत ये एवं विधि नाशन यथस्माम मृत्या खनन करने योग्य नहीं अस्मा पत्थर को जा करके पांच सौ पिंड अधिक नष्ट हो जाएगा यह संकल्प करेगा ये अभिदास को अभिदास दास हिंसा हिंसा करेगा, हिंचा करेगा उपासक को सो भी नष्ट हो जाएगा सनन क्योंकि उपासक भी भेदन अयुग्य पत्थर तुल्य है प्राणात्म भूत से इदम फल इस उपासक का फल प्राणोपासक का यथास्मानी एस एवं दृष्टान्त जैसे पत्थर में जाकर चून्न हो जाता है लुष्ट एवं स विध्वंसित विनशति नष्ट हो जाएगा कोश हो कौन है इतः तो ये विधि यथोद प्राण विधि एवं प्राणोपासक कादन कर्त कामती जो पा... नहीं योग्य कुछ चाहता है कुछ उसमें गलत संकल्प करता है अथवा तो कष्ट तो देता है ये नभिदासन प्राणविधम प्राणविधम प्रति आक्रोशताड़ना क्रोश आक्रोश करता कुशु कहता है शब्द ष्ट देता है पर विध्वंस तक इसे नष्ट हो जाएगा ठीक है मैं प्राणवित प्रतिस्पर्धनो विनाश हेतु महा प्राणविद के जो प्रतिस्पर्धी उसके प्रतिस्पर्धा करने वाले विपरीत तो वो नष्ट हो जाता है कारण यह है यहाँ सऐसा प्राणवित प्राणभूतत्व रस्मा कण जो प्राण उपासको प्राण स्वरूप ही अस्मा खनन खन अभेद्य पथर जैसे अस्मा खन आ, अस्मा, खन, अस्मा खन इसी प्रकार अभेद्य अदर्षणीय किसके द्वारा दबता नहीं कोई उसको पराजित नहीं कर सकता हिंसा नहीं कर सकता है नासिक्य प्राणस्य मुख्य प्राणस विकार प्राणत विशेषा पापम वेधावेद तुल्य सैतम संकते हैं सिका होने वाले प्राण घर मुख्य प्राण दोनों ही वायु के विकार है प्राणत्वा विशेषाथ दोनों ही प्राण है पाप मना भेदावेद हो यदि नासिकाण्रिय प्राण पाप से भेद हो गया तो मुख्य प्राण भी वायु होने के कारण पाप से भेद होना चाहिए यदि मुख्य प्राण पाप से भेद नहीं हुआ तो प्राणत्वाद नासिक के प्राण भी वेद नहीं होना चाहिए दोनों बराबर है प्राणत्वाद प्राणत्वा विशेषाथ वेधा वेधु पाप मना वेधा वेद तुल्य बसम दोनों समान होना चाहिए यदि नासिक पाप से वेद हुआ तो मुख्य प्राण वेद हो जाना चाहिए मुख्य प्राण का वेद नहीं हुआ तो नासिक का नहीं होना चाहिए ऐसा शंका करता है पूर्व ननु नासिक के प्राण वायु आत्मा यथा मुख्य नासिक जो प्राण है वो तो वायु आत्मा जो जो मुख्य प्राण है ततर तो नासिक प्राण पाप मना विद प्राण सन न मुख्य कथम नासिक नासिक तय मध्य दोनों प्राण होने पर भी नासिक प्राण नासिका में होने वाले प्राण रूप प्राण पाप से विद हो गया प्राण एव सन प्राण सन न मुख्य और मुख्य भी प्राण प्राण होता है वो बिध नहीं विक यह होने पर सिद्धांत कहता है से से है ठीक विशेष में नहींबंधा संबद्धाभ्याम द्वरोपेधा वेद परिहदी सिद्धांत कहता है दोनों में यही व्यवस्था है स्थान विशेष सम्बन्धा संबंधाभ्याम विशेष स्थान संबंध से पाप में, में पापे तो हुआ नासिक का और मुख्य प्राण का विशेष स्थान संबंध नहीं से वेद नहीं हुआ ये व्यवस्था पर नहीं सदस्य अशुरे पास है ही पाठ असुरे पापमाना नासिक स्थान करण वायु गुण्या ही पापमाना विद्ध असुर के द्वारा पाप से विद्ध हो गया वायु आत्मा आत्माषण वायु आत्मा आत्माषण मुख्यस्तु स्थान देवता उसका देवता बलियान होने से नृद्ध तो असंभवात ये पाठ बचित पाप से नहीं हो सका सकावच्छिवस्था विशिष्ट कर्ण में वैगुण्य क्या है विषय विशेषासक तत्व प्राण नासिकाण घूप प्राण विशेष विषय सुगंध विषय कल्याण गुण में आसक्त होने से ही उसमें पाप हो गया विशेष में होने से ना प्राण भी पाप से विद्ध हो गया कल्याण विशेष आसक्त होने से तद असम्भवाद विशेष संबंध प्रयुक्त वही गुण अगत देवता बलिया नृद्ध वहाँ तो दसम भे पाठ है टिप्पणी में लिख दिया तो भवाद विशेष संबंध पुणा विशेष संबंध के कारण वैगुण जैसे प्राण हुआ ऐसे मुख्य प्राण नहीं, नहीं, नहीं हुआ क्योंकि मुख्य प्राण का किसी विशेष में संबंध आसक्ति रूप संबंध नहीं है वैगुण नहीं होने से पाप विद्व नहीं हुआ युक्तम उपपन्नम ये संभव है वो तो विद्ध तो नहीं हुआ संबंध टीकाबंध विशेषा घपम विधत्व तद मुख्य प्राण से तदबिधत्व दृष्टान विशेष स्थान के कारण संबंध होने से नासिकास्थान और संबंध हुआ आसक्ति कल्याण गुण ग्रहण करने में घ्रण रूप प्राण पाप में विद्ध हुआ और मुख्य प्राण में वो स्थान विशेष संबंध नहीं और किसी में आसक्ति नहीं उनसे तद अविधत्म पाप विद नहीं हुआ इसको से स्पष्ट करते हैं है यहाँ वात् शिक्षावत पुरुषाश्रया कार्य विशेष कुर हस्तकता तदवत दोष वत्ण सचिवत्वाद्याण देवता न मुख्य वात् बढ़ काम करता है वासुला शिक्षा वत पुरुष आश जो जानता है उसके पुरुष होने से विशेष कार्य करेंगे और जो नहीं जानता उसके हाथ आने पर वो कार्य नहीं कर पाते नकार घृण इंद्रिय दोष वाला है कल्याण गुण आसक्ति रूप दोष वाला हुआ और घ्राण सचिव सचिव है सहकारी कारण देवता का सहकारी कारण घूप इंद्रिय होने से घ्राण देवता विद्धा पाप से विद्धा हुई मुख्य प्राण नहीं है ठीक न मुख्य दोसवत वाण सचिव तो अभावत दुष्ट जो घाण इंद्रिय सचिव नहीं है मुख्य प्राण कोई किसी इंद्रिय दोस वाले सहकारी कारण मुख्य प्राण नहीं होने से मुख्य प्राण का कोई सहकारी कारण नहीं इसलिए पाप वेध नहीं हुआ घ्राण देवता विद्धा प्राण देवता तो नृद्धा इतर गम करते अनंतर वाक्य घापक रूप से आगे वाक्य की व्याख्या करते है जस्म न सुरै मुख्य तस्मान नैवे तेना सुर दुर्गंधि जाना नहीं वो भी जाना नहीं वह भी न दुर्गंध भी सुगंध दुर्गंध लोग नहीं जानता है अपहत पापमा है यथ जिसे पाप अपहत नष्ट हो गया अपनीत हो गया अपहत पाप तेन या या तेन इतरान से ही खाता पीता है उससे सब अन्य प्राणी की रक्षा करता है वह किसी में आशक्त नहीं अपने लिए जैसे घर अपने लिए सुगंध को रखा ऐसे नहीं मुख्य प्राण जो खाता पीता है, वो सब प्राणी की रक्षा होती है ये तम एवं अंतत्व अवित्वी इसी मुख्य प्राणों को प्राप्त नहीं करके ही उत्क्राम घुदाय उत्क्रमण कर लेता है व्यादाते अंत अंत व्यादाता तिमुख कर देता है मनुष्य मरण के समय में ये लिंग है भूख प्यास का लिंग है वो <saute farm> प्राण को प्राप्त नहीं करके घुदाय उत्क्रमण कर लेता है भाषे में जिसमान नृद्ध असुरख्य तस्मा नैव इतना सुर भी दुर्गन्धि इतना मुख्य प्राण से लोक मनुष्य सुगंध दुर्गंध कुछ नहीं करता है सुगंध दुर्गंध उ मुख्य प्राण में पाप बेध पाप संबंध नहीं हुआ यह कहा गया उसका उपसंहार कर उपसंह करतेम अपहत पापमा पाप का कार्य नहीं उनसे अपहत पापमा है पाप नहीं अपहत पापमा का विग्रह अपहतो अपहत अपहतकार से विनाशित अपनी पापमा यश अपत ये विग्रह है अपहतकार से विनाशित अहिंसा अत्य नष्ट हो गया अपनित हो गया पाप जिससे स्वयं अपहत पापमा शुद्ध है पाप रहित है ऐसा विशुद्ध विशुद्ध मुख्य प्राण में है पापम कार्य आसंग तर प्राण अन्पल अतम कार्यापति पाप कार्यादश मुख्य प्राण में पाप का कार्य आसंग रूप दोष नहीं होने से अपल्भात पापम कार्य आसंग तर प्राणे अनुपल्भात इत अत मुख्य प्राण में पाप कार्य आसंगूप अदर्शनाथमा अपहत पाप माही। अपहत पाप माही माही अपहत पापमा ही दे ही शब्दे नाप्मा विशुद्धत्वेतु कृत्य मुख्य प्राणं विशुद्धि उपस मंत्र में आया अपहत अपमा ही, ही शब्द से कहा गया उतम पापमा पापमा विशुद्धत्वे मुख्य प्राणं विशुद्ध क्यों है क्योंकि पाप से भेद नहीं हुआ पापमना अवेध ही हेतु विशुद्धत्व के लिए पापम अपमा मुख्य वेद नहीं हुआ इसे शुद्ध है मुख्य प्राण विशुद्धि में उपसह मुख्य प्राण शुद्ध है मुख्य प्राण में शुद्धि है उसका उपसार करते हे स भाष्यम हे स विशुद्ध अपेस विशुद्ध तुद्ध तो है तंत्र माह मुख्य प्राण विशुद्ध है उसमें दूसरा है तो भी कहते आत्मं यत्म भरय कल्याणसंग घृणादय नुख्य आत्मं भरय कल्याणसंग घृणादय घृणादय आत्मं भरयः अपने उदर भरण करने वाले फले ग्रहिरात्म हरिश्च्रे अपने आप को भरण करने वाले आसक्ति हुई कल्याण गुण में ग्रहण करूं ये आत्मभर्य हो गए आदि कल्याण आदि आसंग आदि क्योंकि कल्याण गंध सुगंध कल्याण रूप दर्शन करे चक्षु का अभिमान कल्याण रस्य ग्रहण करे इसे अच्छा अच्छा अपने ग्रहण करे ये आसक्ति रूप होने से हो गए सो आत्म भरी अपने ही अच्छा ग्रहण करना चाहते आत्म भरी घृणादय न तथा तो आत्म मुख्य इस प्रकार मुख्य प्राण आत्मभरी नहीं है किंतु ही किंतरी के पहले विराम में कितरी प्रश्न है उसका तो सर्वार्थ मुख्य प्राण सबके लिए कथमित टीका में अत विशुद्ध है तो तरह तो संबंध मुख्य प्राण आत्मभरी नहीं इसलिए विशुद्ध है मुख्य प्राण आत्म नहीं तो क्या है सर्वार्थ सर्वास्श्न पूर्वक प्रतिदिन प्राण के सर्वाथ प्रश्न करके उत्तर देते भाष्य में थे। थे। तेन मुख्यन लोकस तेन यदश्नाथ पिबती लोकस्तेश्तेन पीतेन चतरा प्राणन घ्रदीन पाया मुख्यप्राणस मुखे यदश्नाथ पिबा जो खाता पीताशीत जो खाद्य खाया गया पान किया गया इतरान इतरांग प्रायन प्राणाय घृणाधीन अवधि पालय अन्य प्राणी की रक्षा करता है इतरान प्राणाय है मंत्र में प्राणाय प्रतीक है उसका अर्थ घृणाधीन घृणाधीन तो प्राणायन का अर्थ है इतरान प्राणाय लिखना प्रानान घृणाधीन अवधि अवरक्षण पालय रक्षा करता रक्� है टीका में इत्यादि घ्रद्र घ्रदी घ्रदीर्घ घ्रदको आदि कार्य सौकर्ता है ते नेता तृप्यतीस अने देवता तृप्त होते मुख्य प्राण जो खाता पीता है उससे सब देवता तृप्त होती है तेना तेम ते साम प्रणाय अन्य इंद्रियों की स्थिति मुख्य प्राण कारण न करता है उससे सब इंद्रियों की स्थिति होती है अतः सर्वम भर प्राणो, सर्वम विवर्तित, सर्वम भर सबको धन्य करने वाला है त्रि दम सर्वं भरं भरणं पोषण करता है तो विशुद्ध इसलिए विशुद्ध टीका में प्राणवृत्ति हेतुभ्याम अन्न प्रनाभ्याम संघात स्थिति अत श्रद्धा हेतु हेतु अन्नपानयो ते है है इसे अतः सर्वं प्राणो अतःश्दी अन्नपान अतः सर्वं थित हेतु प्रश्न पूर्वकर्शन मुख्यप्राण्तवाद का उपयोग मुख्यप्रपयुक्त मुख्यप्रे संघात स्थिति तो संघातस्थिहेतत्म ओरोअन्नपान संघातस्थित हेतु तो प्रश्न पूर्वक चिन्ह देखाते कथम पुनर्मुख्याम्यम एवं मुख्यमंत्री मुख्य एतमु प्राण्य प्राणी अन्न प्राणी प्राणम उसका मुख्य प्राण के वृत्ति व्यापार अन्न और है इसको प्राप्त नहीं करके ही उत्क्रामती अन्य प्राण समुदाय टीका वृत्ति में मुख्य प्राणी की वृत्ति व्यापार क्या है अन्न पाने अन्न चाहन चाने इसको प्राप्त नहीं करके ही ये अन्य घुदाय समुदाय का समुदाय उत्क्रमण कर लेता है अंत का मरण काले अभित्वा का छा लब्त अंतो अवित्त्वा अभित अलब्ध्वा इसी मुख्य प्राणवृत्ति अन्नपान को प्राप्त नहीं करके ही ग्रानादी कर लेता है समुदायदी प्राण क्या करता है प्राण का समुदाय में अन्व उपयुजमाने अन्नपाने प्राण स्थिति हेतु हेतु द्विवचन दीर्घ अन्न हम प्रतिपयुज्य मन अन्नपाने जो खाना पीना होता है अन्नपान प्राणस्थित हेतु दीर्घ प्राणस उच्च क्रमिकाया संघात स्वयं असन्न पान स्थाशा प्राणी में उत्क्रमण करने की इच्छा समय होने पर भी संघात, स्वयं करके स्थिर हो जाएगा रह जाएगा प्राणों ही न शक्ति अशीत पात प्राण रहित तो न खाने के लिए समर्थ होता है न पीने के लिए तेन तदा उत्क्रांति प्रसिद्धा घ्राणादि कलाप इसलिए उत्क्रांति घृणादि समुदाय की प्रसिद्धि है, है। तथा क्या प्राण उच्च क्रमीसा अवस्थाया मितियावत प्राण में उत्क्रमण करने की इच्छा उत्क्रमण अभी नहीं किया उच्च सा उच अवस्था में ही घ्रदक्रांति उसी समय ही सब अपने स्थान छोड़ देते हैं। है नसी शिषादी अभाव संघात न तो असनादी अभाव तप प्रमाण अभाव अतः शंका करते हैं जो मुख्य प्राणी की उत्क्रांति अवस्था है उस समय अशी अभावादेव अभाव उत्क्रांति उत्क्रमण की अवस्था पर खाने पीने की इच्छा ही नहीं होने से संघात का उपकरण हो जाएगा न तो अभावत असनाद कि खाद्य असन पान मुख्य प्राण का जो कार्य वृत्ति है असन पान नहीं होने से उत्कर्ण करते जो कहा वो ठीक नहीं मरते समय भोग प्यास नहीं है इसलिए उत्कर्ण होता है ऐसा कहना चाहिए तत्पर प्रमाण अंतिम समय में असनाद अभाव से उत्कर्ण हुआ इसे प्रमाण नहीं अतः दृश्यते ही प्राण से अशी सीसा दृश्य अश्नाछा दीक्षती अथ व्याजदाते हास विधान कव अत व्याजदे मुखकोलता है अन्नलाभ अन्नलाभ उत्क्रात लिंगम अन्ना से, से लिंगम तदमतलब मुख विधारणारण उत्क्रांत उत्क्रांत का लिंग है अन्नालाभ अन्न प्राप्त नहीं करने से उत्क्रमण होता है दृश्यते ही तदि मुख्यधान उच्चतेख्य व्याधान मुखना ये चिन्ह है उत्क्रांत का अन्नग्रहण प्राण उपलक्षणार्थम अन्ना, अन्ना का केवल अन्न अन्नपान दोनों का लाभ अप्राप्ति दोनों की उत्क्रांत का लिंग जो उत्क्रमण हो गया अर्थात उत्क्रांत समय में भोजन करने अन्न की इच्छा होने पर भी अन्नप्रण नहीं कर पाता है किन्तु अप्राण हो गया क्योंकि मुख्य प्राण अभी उत्क्रमण करने की इच्छा वाला है अपराण होने अप्राण होने से अन्य कोई नासिका आदि भोजन अन्नपान नहीं कर पाते है जो शंका थी वो अन्नपान करने की इच्छा नहीं है इसलिए उत्कर्ण करते ही बात नहीं इच्छा होने पर भी कर नहीं सकते हैं। इसका चिन्ह दिखाया कि जो मर जाता है मुख खोल देता है अन्न प्राप्त नहीं हुआ अन्न करने की इच्छा है प्राप्त नहीं हुआ नहीं खा पाए तो उत्कर्ण होता है हिंदी अर्थ में न ही अधिक गलत है देखा जाता है कि प्राण उपकरण काल में प्राणों को भूख प्यास नहीं लगती उठी नहीं भूख प्यास लगती है लोक व्यवहार में क्या आवश्यकता नहीं देखा जाता है कि प्राण उपकरण काल में प्राणों को भूख प्यास लगती है अतः लेकिन अतः उस समय मुखो खुला रह जाता है विशुद्धि गुणकम मुख्य प्राणात्मा उद्घात दृष्टिया उद्घितम ओंकाराक्ष अक्षरम उपास्यम अभी इसमें ये कहा गया है अक्षरम उपास्य ये प्रकरण चल रहा है ओंकार नाम को जो अक्षर है उद्गत का वय जिसको उद्गी शब्द से कहा गया उसकी उपासना कैसे मुख्य प्राण दृष्टिया विशुद्धि गुण का मुख्य प्राणात्म उदात दृष्टिया विशुद्धि गुण वाला है मुख्य प्राण मुख्य प्राण रूप उदघात दृष्टिया वही मुख्य प्राण उद्घाता है इसी दृष्टि से उद्घित के अवयव ओंकार की उपासना ये कही गई इधान तथा आंगीर से बृहस्पति आया से गुण तर विधान उत्तरग्रंथम उत्थी वही उद्गीत ओंकार की उपासना है विशुद्ध गुण का मुख्य प्राण रूप उद्घाटन कहा उपासना कहा गया अभी वही का उपासना है आंगिर बृहस्पति आयास्य तीन गुण एक आंगिर एक बृहस्पति एक आयास्य गुणोत्धान करने के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ करते है तंग आंगिरा उगित उपासन चक्र एतमु एक आंगिश मंगाना उसी मुख्य मुख्यप्राणी की उपासना आंगिरा ऋषि अंगिरा नाम कर संगिरा उगीत उपासना चक्रे ओंकाराच उदीत की उपासना की आंगिरा ऋषि ने एक आंगिशे आंगिसेस ओंकार हे मन्यते मनते अंगाना यदर्श संपूर्ण अंग का रस हे प्राण रस वही प्राण दृष्ट वही प्राण हे अंगिस नंग का रसवशे प्राण को अंगिस का कुछ दृश्य से अंगे में तंग हंगिरा तं का स इति हंगिराव गुण उदित उपासना चक्र एव गुण अंगीरस गुण उदीत की उपासना की टीका उपासन में तृत्ति संबंध दर्शय यहाँ जो दस मंत्रे उपासनाचक्रे एक मंत्रे भी में द्वादमें उपासनाचक्रे तयदश मत में तेन तंग बको दाभ्य विधान चकार बक्क नाम को कराया। वो बक्को नाम का दलभ का आप दालभ्य विधान चक्राया वो कर्ता पद बक्ल का संबंध अन्य यहाँ दिखाते उपवर्ष कुछ वृत्तिकारृत्तिकार पहले थे बोधायन वो उन्होंने ऐसा किया है वो आगे आने वाले बक्को दालभ्य कर्ता पद लेकर के उद्गीम उपासन चक्री बक्को दालभ्य ऐसा अन्वय बताया वो पहले उसी संबंध को बताते है वृत्तिकारेम संबंध को पहले भगवान भाष्यकार देखा थे अंगिराव गुण गुणम वस्तुतः अंगिरा है ऋषि है वो वृत्ति अंगिरा तो यही से गुण वाला उद्दीक की उपासना की वक्को दाली वक्ष्यमाण आगे के साथ संबंध है तत्र तम कार से मुख्य प्राणम गमक गमकमा गमकागे कहते आगे। आया उपासना इति एवं संबंधम बकने का क्या एक आंगीरस बृहस्पति आयास्यम प्राणम इति वचनाथ क्योंकि मंत्र में एतमु एव एव मन्यन्ते इस प्रकार ये बृहस्पति मेंसम मनतेमे आयास्य मनतेण को ही अंगिशस बृहस्पति आया कहा गया इसलिए अंगिरा नाम को जो आगे पहले आये मंत्र में आगे ते नमह बृहस्पति जो बृहस्पति प्रथम आया ये ऋषि नहीं करके ये गुण है ऐसे गुण विशिष्ट प्राण है ऐसे अर्थ बताते वृत्तिकार अव्यवहित तो संबंध संभव है तो संबंध कल्पना नहीं परिहर भगवान भाष्यकार कहते है यदि अव्यवहित तो मंत्र में जितने पद आये उनमें संबंध संभव है दो तीन मंत्र के बाद वको दाल आया कर्ता पद का संबंध करना ठीक नहीं यदि अव्यवहित संबंध संभव नहीं है कहीं कह व्यवाहित के साथ संबंध होता है अव्यवहित संबंध जो संभव है तो व्यवहित तो संबंध कल्पना न होता इसे अभिप्राय से परिहार करते भगवान वासी कार्य भगवत यथाश्रुता असंभवे ऐसा होगा भकोदाल भका अन्वय हो सकता है यथाश्रुत असंभवे असंभव है जैसे इस मंत्र में कहा तम अंगिरा उ मन इसको आंगीर से है अंगिरा महर्षि ऋषि ने उपासना की ऐसा अर्थ संभव है तो आगे के साथ अन्य करने की आवश्यकता नहीं एवं ऋषि ऋषि अंगिरा ने इसे उपासना की ऐसा करने से यथाशूत संभव हो जाएगा श्रुत्यन्तर्गत अन्य श्रुति में इसी प्रकार होता है संब, संबंध होता है ठीक है ऋषि नाम अंगिरो बृहस्पति आदि शब्द उपदेश ऋषियों का शब्द है अंगिरस बृहस्पति आदि शब्दे ही उपदेश ऋषियों का उपदेश है तंग हंगिरा प्रथमा तो अंगिरस का प्रथमा तो अंगिरा अक्त दीर्घ अगर अंगिरा तंग हृहस्पति आगे आने वाले ये सब ऋषियों का विधान है ऋषियों का विधान होने पर भी गुणत्र विशिष्ट प्राण उपासना ऋषि बृहस्पति अंगिरो शब्द से ऋषियों का उपदेश करने पर भी अंगिरा से गुण बृहस्पति गुण आया से गुण विशिष्ट प्राण उपासन का कोई विरोध नहीं तथा प्रधान नाम अबाध है प्राण उपासका नाम ऋषि नाम उपदेश न प्याग मरती प्रधान जो ऋषि है अंगिरा बृहस्पति आदि उनका बाध नहीं होता है नाम अबाध उनका बाध नहीं होता बाध नहीं होने से प्राण उपासना नाम। पहले प्राण का उपासक पहले अंगि बृहस्पति ऋषि आयस ऋषि है जो प्राण उपासक ऋषि है उनका उपदेश किया गया इन ऋषियों उपासना करने से वही गुण विशिष्ट प्राण उपासना न त्याग मरहती उसका त्याग करना ठीक नहीं अंग बृहस्पति आदि शब्दी प्रथम प्रतिपन्ना ऋषि व्याय प्रथम प्रतिपन्ने है अंगिरा अंगिरा अंगीर आगे तेन तंग बृहस्पति बृहस्पति नाम आया प्रथम ज्ञात ऋषि है शब्द से अंगिह बृहस्पति आय से शब्द से ऋषियों का ज्ञान होता है उनको छोड़ करके यौगिक वृत्ति व गुणमात्र प्रतिपत्ति अनुपति यौगिक वृत्ति से ज्ञातव्य गुणमात्र अंगिरा उपासन करे बृहस्पति गुण वाला उद्गित ऐसे अर्थ करना योग वृत्ति से ज्ञान गुणमात्र गुण मात्र के ज्ञान करना यह ठीक नहीं प्रथम प्रतिपन्न होता, होता है तो ऋषि का नाम है ऋषियों का ज्ञान होता है उपासक है ऋषि प्राणोपासक का नाम ऋषि नाम अभिधानम ऐतिरियुत्या दृढ़ ऐसे उपासकों को ऋषियों का नाम भी कहा जाता है कथन किया जाता है ऐतर के सूत्र में इसे कहा गया है दृढ़ करते तदेव स्पष्टी उसका स्पष्टीकरण है तस्मात सतर चिन्ह इच क्षते एक तम एवं शम ऋषि यहाँ उदाहरण देते हैं ऐतिरय में इस प्रकार आया उपासक ऋषियों का नाम आया उपासक ऋषियों का नाम कथन जैसे किया जाता है यहाँ अंगीर बृहस्पति आया से जो कहा गया है उपासक ऋषियों का नाम उपासक तीन ऋषियों का नाम कथन करने पर भी ऐसे गुण वाले प्राण उपासन सिद्ध होता है तो वृत्ति अंगिरा इत्यादि गुण प्राणों के साथ अंगीरह का संबंध करके उपासन चक्रे उपासन चक्र इसके कर्ता रूप से वो बकुदाल वो, वो ठीक नहीं उपासन चक्र क्रियापद के साथ अभ्य अंगिरा बृहस्पति आदि का अन्या हो सकता है जो उपासक ऋषि है उपासक ऋषि होने पर आगे इसी गुण वाले उपासना है क्योंकि तमह अंगीर सम्मान्य अंगान यदृश ऐसे कहा गया है तो अंगीर बृहस्पति आया से गुण वाले प्राण उपासना है ये विवक्षित है और उपासना तो चक्र इसी क्रिया का अन्या अंगिरा बृहस्पति आयस ऋषियों के साथ करने पर भी कोई विरोध नहीं है जब ऐसा अन्वय हो सकता कर्ता पद का अन्य हो है, है व्यवहित वको दल का उपासन चक्रिक के साथ करना आवश्यक कर नहीं अभी उदाहरण उसमें देखेंगे उपासक ऋषियों का नाम कहा गया है इस प्रकार यहाँ भी उपासक ऋषियों का नाम है ओम ओ आम मस मा ब्रह्माक्रह्म कर्णमेस्टमिप धरमा से महसन ते मई सन्त ओ शांति शाति शांति